प्रशिक्षण की कक्षा प्रारंभ होती है सर्वप्रथम अपने आसन की स्थिति कर लें, नेत्रों को कोमलता से बंद करके पैर से लेकर सिर तक प्रयत्न शैथिल लें और कहीं बाधा हो तो उसे व्यवस्थित कर लें आवाज आवाज थोड़ी तेज की चेतन इस साइंकालीन उपासना के लिए संकल्प करें मैं पुनः एक और उपासना करने के लिए उद्यत हूं इस उपासना के द्वारा मैं अपने को थोड़ा और परिमार्जित शुद्ध कर दूंगा इसके लिए मैं पूरी जागरूकता से प्रत्येक क्षण को उपासना में ही लगाऊंगा सम्वासन मन को श्वास पर केंद्रित करें प्रयत्न पूर्वक गहरा लंबा धीमा लय श्वास श्वास आत्मश्वास साथ मन को श्वास पर केंद्रित रखते हुए समश्वसन तीन बाह्य प्राणायाम गहरा श्वास भर के पूरा बाहर निकाल दें श्वास को बाहर ही रोके रखें घबराहट होने तक यथा सामर्थ्य रोक के धीरे धीरे अंदर ले लें इसी प्रकार दो और प्राणायाम कर लें प्राणायाम के बाद मन की स्थिति में जो परिवर्तन आया उसे अनुभव करें आगे प्रत्याहार का संपादन मन को सर्वव्यापक निराकार परमात्मा में टिका दें सर्वव्यापक परमात्मा और उसमें डूबा हुआ मैं निराकार अणुस्वरूप चेतनात्मा परमात्मा में डूबा हुआ मैं आत्मा ईश्वर व्यापक में व्याप्य व्याप्य व्यापक भाव बनाए ऐसा करने से इंद्रियां स्वतः बाहर से हटके अंतर्मुखी रहेंगी मन के अनुरूप बाहर का विषय ग्रहण नहीं करेंगे यदि बाहर का विषय उठा लेते हैं ग्रहण होता है तो उस पर चिंतन प्रारंभ नहीं करना है व्याप्य व्यापक भाव लगा लें मन को अंदर ही अंदर उस स्थान पर होने वाली संवेदनाओं में लगाएं और ऐसा करते हुए मन को उसी स्थान पर टिका दें के ध्यान का अभ्यास ओम का उच्चारण और नित्य पवित्र इस अर्थ की भावना श्वास भरे ओ स्वर के साथ मिला के बोले ऊंचे आवाज में नहीं बोले पवित्र हैं। आप में कोई मलिनता नहीं है आप में कोई अज्ञान नहीं है ज्ञान की दृष्टि से आप परम पवित्र हैं आप में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है आप सदैव से भी पूर्ण पवित्र हैं है प्रभु आपके समस्त कर्म परम कल्याण कारक हैं आत्माओं भी इनके लिए हैं आपके कर्म भी पवित्र हैं आप परम पवित्र हैं आप सदा से पवित्र थे और सदा पवित्र रहेंगे पवित्र हे परम पवित्र परमात्मा आपके समान मैं भी ज्ञान को पवित्र करने में लगा हूं आपके समान में शुद्ध ज्ञान वाला होना चाहता हूं मैंने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं मैं भावना के स्तर पर भी प्रयत्न पूर्वक अपने को पवित्र करता चाह रहा हूं कर्म के स्तर पर भी धर्मानुकूल आपकी आज्ञा के अनुकूल कर्मों को करता बनाता जा रहा हूं हे प्रभु आपकी कृपा से मैं अपने को पूर्ण पवित्र बनाकर आपके आनंद का पात्र बना सकू आपकी परम पवित्रता का स्मरण करके मेरे अंदर पवित्रता का भाव उतर आता है आपकी पवित्रता का विचार करके मैं भी जैसे पवित्र हो जाता हूं प्रभु आपकी पवित्रता मेरी स्मृति में व्यवहार काल में भी बनी रहे आप नित्य पवित्र हैं परम पवित्र हैं अर्थ की भावना को मुख्य रखते हुए जब करेंगे जप पवित्र परमात्मा का स्मरण पवित्र परमात्मा की निकटता सन्निधि को विचारते हुए समस्त विकारों से पृथक पवित्र आत्मा के रूप में देखें इतनी पवित्रता कि दुर्भावना का लेश भी निकट नहीं है कोई दुर्भावना नहीं निर्विकार शांत स्थिति पवित्र स्थिति की एक स्मृति बना लें इस प्रकार की पवित्रता व्यवहार काल में भी रखी जा सकती है दुर्भावना दुर्विचार आए तो उपासना काल की इस पवित्र स्थिति का स्मरण करके उससे बच निकलें जो स्थिति उपासना काल में मैं बना सकता हूँ वह व्यवहार काल में भी बन सकती है बनती है अब धीरे से रुकेंगे गायत्री मंत्र के माध्यम से स्तुति प्रार्थना उपासना प्रातः काल से लेके अब तक व्यवहार ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कितना किया जो यत्न किया उसे स्मरण रखते हुए ईश्वर से इसी प्रकार प्रेरणाओं की कामना करें और अगली उपासना तक का काल व्यवहार और अधिक ईश्वरीय प्रेरणाओं के अनुकूल हो इस संकल्प को मन में रखें परमात्मा की प्रेरणाओं को स्वीकार करने में जीवन की सफलता कृतकृत अनुभव करते हुए मानते हुए सब प्रेरणाओं की कामना ईश्वर से कृपालु ईश्वर से प्रेरणा देते रहने की कामना हे प्रभु आपकी जो जो प्रेरणा मुझे पकड़ आएगी मैं उसी अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करूंगा आप रुकेंगे आगे वैदिक संध्या स्थिति का अवलोकन कर लें, आसन में कोई कठिनाई हो तो नेत्रों को बंद रखते हुए थोड़ा परिवर्तित कर लें शरीर को उसी प्रकार शिथिर स्थिर बनाए रखें यदि कहीं तनाव खिंचाव ले आए हो ढीला छोड़ दें जबड़े भिंच गए हो तो ढीला छोड़ दें आंखों को भींच लिया हो तो शिथिल कर दें, ललाट पर सलवटे ले आए हों ठीला छोड़ दें, मन धारणा स्थल पर टिका रहेगा पूर्ण शांति से पूर्ण एकाग्रता और जागरूकता से अंतकरण पर कुछ और संस्कार डालने का उपक्रम करना है एक एक संस्कार को एक एक बात को मन के अंतस्तल तक उतर जाने देना है जितना गहरा करेंगे उतना ही अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होगा पूर्ण शांत और एकाग्र रहते हुए जागरूकता के साथ पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक प्रार्थना करेंगे पिछली उपासना से लेके अब तक उस उस विषय में जो यत्न किया है उसका स्मरण रखेंगे और आगे अधिक पुरुषार्थ कर सकू इसकी कामना परमात्मा से करें मंत्र का उच्चारण कौन रहेगा अर्थ की भाव yo uh -huh. जाना ओम जन पुना तपुना पाद सत्यम तोनशिशे ओम सत्यम आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए प्राणायाम मंत्र को बोलते हुए तीन बाह्य प्राणायाम कर लें। आकमर्षण के लिए और स्थिर और शांत करना है तीन बाह्य प्राणायाम प्रातःकाल की उपासना से लेके अभी तक मन में जो दुर्भावना दुर्विचार आए हो जो पकड़ में आए हो या कोई ऐसा कर्म हुआ हो उसे सामने रखते हो उसकी इच्छा से भी निवृत्त होना है अथवा पिछला कोई एक दोष दुर्वेशन मन में उठा लें और ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य को स्मरण करके उससे अपने को पृथक अनुभव करें मुक्त अनुभव करें च सभी था संवत्सरो अजयत अहो रा दधत्स मिषत वसी सूर्याचन्द्रमस यथा पूर्व कल्पय दिवंच पृथ्वी चन्त ऋक्ष अपने अक्षे अपने पाप से स्वयं को पृथक होते हुए पृथक स्थिति में देखें उपासना की शांत स्थिति में उपासना की जागरूक स्थिति में उपासना की शांत स्थिति में मुझे यह दुर्व्यसन दुर्गुण छू भी नहीं पा रहा है इसकी इच्छा मात्र भी जैसे समाप्त तो हो गई है मैं व्यवहार काल में भी इसी प्रकार की आंतरिक शांति स्थिरता और जागरूकता बनाए रखूंगा व्यवहार काल में भी ये दुर्गुण दुर्व्यसन मुझे प्रभावित नहीं कर सकेगा हे प्रभु अपने को पाप से रहित बनाने के मेरे प्रयत्न लगातार हो रहे हैं अपनी सहायता मुझे प्रदान करते रहे ईश्वर से लौकिक सुख साधनों और मुक्ति की कामना मुक्ति के लिए लौकिक सुख साधनों की कामना ओ अधिकाधिक दूर होते हुए हे प्रभु मैं आपके द्वारा प्रदत्त साधनों का और अच्छी तरह उपयोग करूंगा मनसा परिक्रमा एक एक करके सभी दिशाओं में मन को लेते चलेंगे परमात्मा को अधिपति स्वामी स्वीकार करते हुए उसके प्रति नमन आदर सम्मान का भाव उभारेंगे परमात्मा को रक्षक स्वीकार करते हुए और उससे निर्मित कार्य जगत को अपनी रक्षा के लिए स्वीकार करते हुए उनके प्रति भी नमन का भाव लाएंगे इन्हीं की सहायता से मैं अपना जीवन चला पा रहा हूं अन्य भी जो तीक्ष्ण वस्तुएं हैं वे भी मेरे लिए हितकर हैं मेरे कल्याण के लिए बनाई गई हैं मैं उनका उचित उपयोग करूंगा मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयोग करूंगा जो मेरे लिए हित हितकर हैं उनके प्रति मैं नमन का भाव कर रहा हूँ और जो मेरे लिए अहित कर हैं जो मेरे से द्वेष करता है अथवा मैं जिससे द्वेश करता हूँ उसे हे ईश्वर मैं आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ रहा हूँ सामने की दिशा ऊ्निराधिपतिरसि तो रक्षिता ते नमो नम तिपतिभ्य नम रक्ष्य नम ईश्य नम्य अस्त ये विश्व गोजं भेदत्म अपनी दाया और दक्षिणा दिगेन्द्रिपतिरश्चिरा जी रक्षिता पितर ईश नम तिपतिभ्य नम रक्षित नम ईश्य नमः मस्तोजेदत्म पीछे की दिशा ची दिखो धिपति प्रद रक्षितामीश भ्यों नम तिपतिभ्यों नम रक्षेतृभ्यो नम ईश्भ्यो नम ऐस्तृष्टिया वोजंभेत्म बदीची दिखो मिपति स्वजो रक्षिता शनि भ्य नम ते नम रक्षेत्रे नम ईश्य मस्तोजेदत्माचेतिशवातिषुरपति कल्मा श्री कल्माशक्रिवो रक्षिता थ ई ईश वह तेभ्य नम थ्रिपतिभ्य नम रक्षितृभ्य पति शिद्रो रक्षिता वर्ष मीश वह तेभ्यो नम दिपतिभ्य मान परमात्मा इस संसार का अधिपति स्वामी है उसका मैं आदर करता हूं वह सदैव सर्वत्र रक्षक है उसके प्रति मैं नमन करता हूं उसके द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं संसार प्रकृति मेरे लिए कल्याणकारक हूँ मैं इनका सदुपयोग करता हुआ इनके प्रति नमन का भाव रखता हूं। जो मेरे लिए हानिकारक है जो मेरे से द्वेश करता है और मैं जिससे द्वेश करता हूं उसे ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप उसके साथ ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप व्यवहार करूंगा यदि व्यवहार नहीं कर सकता तो उसे ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ रहा हूं मैं अपने शुभ कर्मों को करता रहूंगा उसके प्रति हित भावना रखता रहूंगा आगे उपस्थान मंत्र मनसा परिक्रमा से मन को और श्रद्धान्वित करते हुए और पवित्र बनाते हुए अब ईश्वर की अत्यधिक सन्निधि अत्यधिक निकटता का अनुभव करूंगा उत्व तमसस्परी स्वशन उत्तर देव दु संहती के तब दृशे विश्वाय चित्रं देवानां देखात च शर्मित्रस्य वरुणस्य आवा पृथिवी अत सूर्य आत्मा जगतस्थुष स्वा चक्षुर्देव हितस्ताचुक्त मुचर पश्येम शरद शृणुम शरद शतम प्रम शरद शत भू शरद शता हे अद्भुत परमात्मा आप देवानाम उदगात हो आप देवताओं के हृदय में प्रकट होते हो साधना करते हुए मैं भी अपने को देव बना रहा हूं मैं धीरे धीरे देवत्व को प्राप्त हो रहा हूं आप देवताओं के हृदय में प्रकट होते हैं हे प्रभु अपने को देव बनाकर मैं भी अपने हृदय में आपका साक्षात्कार करूंगा मेरे देव बन जाने पर आप मेरे हृदय में भी प्रकट होंगे हे प्रभु आप देवहितम हैं आप देवताओं का हित करते हैं आप देवताओं का ही हित करते हैं देवताओं को विशेष सहायता प्रदान करते हैं आगे पढ़ने की समस्त सुविधाएं प्रदान करते हैं हे प्रभु मैं देवत्व के मार्ग पर चल पड़ा हूं मैं पूर्ण देवत्व को पाकर आपकी संपूर्ण कृपा को पा सकूंगा आपके संपूर्ण सहयोग को पाने का अधिकारी बन जाऊंगा हे प्रभु मेरी आयु दीर्घ हो मैं सौ वर्षों तक देख सकू जी सकू बोल सकू और सुन सकू जिससे मैं अपने देवत्व के कार्य को अधिकाधिक इसी जन्म में पूर्ण कर दूं और आपका साक्षात्कार कर सकू मैं शेष दीर्घायु को चाहता हूं और उसे अध्यात्म की प्रगति के लिए लगाना चाहता हूं मुझे दीर्घायु प्रदान करें सामर्थ्य प्रदान करें से रुकेंगे अच्छी उपासना के लिए ईश्वर का धन्यवाद कृतज्ञता अपने प्रति विश्वास के वृद्धि त्रुटियों के लिए ईश्वर से क्षमा आगे और अच्छी उपासना करने का संकल्प आज की उपासना की अच्छी स्थिति को स्मरण कर लें उसे मन में बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथ और पैरों में गति दे दें नेत्रों को बंद रखते हुए आंतरिक स्थिति को बनाए रखते हुए धीरे धीरे गति कर लें नेत्रों को थोड़ा सा खोलें आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए संतुलन के साथ धीरे धीरे खड़े हो जाएं नेत्रों को बंद कर लें दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सा चले हम रुके नक्षण भी पड़े चले हम रुकेण भी हो य दृढ़ संकल्प हमारा मारा आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें दृष्टि नीचे रखते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे ओम शं